श्री श्रीहरी श्री गोस्वामी तुलसीदासजी रचित प्रश्न, भावार्थ रसन सरलभासहत माता चिता बंधुस् सखा विद्या द्रवण तमे तमेवरीचय कहा जाता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने परिचित गंगाराम ज्योतिषी के लिए इस रामाजा का प्रश्न की रचना की थी गंगाराम ज्योतिषी काशी में प्रहलाद घाट पर रहते थे वे प्रतिदिन सायंकाल श्री गोस्वामी जी के साथ ही संध्या करने गंगा तट पर जाया करते थे एक दिन गोस्वामी जी संध्या समय उनके द्वार पर आए तो गंगा राम जी ने कहा आप पधारें मैं आज गंगा किनारे नहीं जा सकूंगा। गोस्वामी जी ने पूछा आप बहुत उदास दिखते हैं कारण क्या है ज्योतिषी ने बतलाया राजघाट पर जो गढ़बार वंशी नरेश है उनके राजकुमार आखेड़ के लिए गए थे किंतु लौटे नहीं समाचार मिला है कि आखेड़ में जो लोग गए थे उनमें से एक को बाघ ने मार दिया है राजा ने मुझे आज बुलाया था मुझसे पूछा गया कि उनका पुत्र सकुशल है या नहीं किंतु यह बात राजाओं की ठहरी कहा गया है कि उत्तर ठीक निकला तो भारी पुरस्कार मिलेगा अन्यथा प्राण दंड दिया जाएगा मैं एक दिन का समय मांगकर घर आ गया हूँ किंतु मेरा ज्योतिष ज्ञान इतना नहीं है कि निश्चयात्मक उत्तर दे सकूँ पता नहीं कल क्या होगा दुखी ब्राह्मण पर गोस्वामी जी को दया आ गई उन्होंने कहा आप चिंता न करें श्री रघुनाथ जी सब मंगल करेंगे आश्वासन मिलने पर गंगाराम जी गोस्वामी जी के साथ संध्या करने गए संध्या करके लौटने पर गोस्वामी जी यह ग्रंथ लिखने बैठ गए उस समय उनके पास स्याही नहीं थी कथा घोलकर सरकंडे की कलम से छः घंटे में यह ग्रंथ गोस्वामी जी ने लिखा और गंगा राम जी को दे दिया दूसरे दिन ज्योतिषी गंगाराम जी राजा के समीप गए ग्रंथ से सकुन देख कर उन्होंने बता दिया राजकुमार सकुशल है राजकुमार सकुशल थे उनके किसी साथी को बाघ ने मारा था किंतु राजकुमार के लौटने तक राजा ने गंगाराम को बंदी गृह में बंद रखा जब राजकुमार घर लौट आए तब राजा ने ज्योतिषी गंगाराम को कारागार से छोड़ा क्षमा मांगी और बहुत अधिक संपत्ति दी वह सब धन गंगा राम जी ने गोस्वामी जी के चरणों में ला कर रख दिया गोस्वामी जी को धन का क्या करना था किंतु गंगा राम का बहुत अधिक आग्रह देखकर उनके संतोष के लिए दस हज़ार रुपये उसमें से लेकर उनसे हनुमान जी के दस मंदिर गोस्वामी जी ने बनवाए उन मंदिरों में दक्षिणाभिमुख हनुमान जी की मूर्तियाँ हैं यह ग्रंथ सात सर्गों में समाप्त हुआ है प्रत्येक सर्ग में सात सात सप्तक है और प्रत्येक सप्तक में सात सात दोहे हैं इसमें श्री रामचरितमानस की कथा वर्णित है किंतु क्रम भिन्न है प्रथम सर्ग तथा चतुर्थ सर्ग में बालकांड की कथा है द्वितीय सर्ग में अयोध्या कांड तथा कुछ अरण्य कांड की भी तृतीय सर्ग में अरण्य कांड तथा किसकिधा कांड की कथा है पंचम स्वर्ग में सुंदरकांड तथा लंका कांड की षठ सर्ग में राज्य राज्याभिषेक की कथा तथा कुछ अन्य कथाएं हैं सप्तम सर्ग में स्फुट दोहे हैं और शकुन देखने की विधि है शकुन विचार की विधि इसी ग्रंथ के सप्तम सर्ग के सातवें सप्तक में गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्वयं प्रश्न का उत्तर निकालने की विधि दी है वह विधि यह है किसी अच्छे दिन सायंकाल ग्रंथ को निमंत्रण देना चाहिए अर्थात सायंकाल अच्छे आसन पर ग्रंथ को रखकर प्रार्थना करनी चाहिए कल मैं आपसे कुछ आवश्यक बात जानने की इच्छा करूंगा मुझ पर अनुग्रह करके सत्य फल सूचित करने की कृपा करे अष्टोत्तर कमल फल मुष्ट तीन प्रमाण सप्त सप्त तज शेष को सब लगान प्रथम सर्ग जो शेष रह दूजे सप्तक होई तेजे दोहा जानिए सगुन विचार अब सोई दूसरे दिन प्रातःकाल स्थान संध्यादि नित्य कर्म करके पुस्तक की पुष्प चंदन धूप दीप आदि से पहले पूजा करनी चाहिए फिर श्रद्धा विश्वास पूर्वक पहले गुरुदेव गणेश जी शिव पार्वती श्री सीताराम लक्ष्मण और हनुमान का स्मरण करके जो प्रश्न करना हो वह प्रश्न करके एक कमल गट्टे कमल के पके फल अंजलि में लेकर ग्रंथ के पास सामने रख दें, फिर उसमें से एक एक करके तीन मुट्ठी कमल कमलगट्टे उठाए और उनको अलग अलग रखते जाएं। पहली बार की मुट्ठी के कमल कमलगट्टों को गिनकर उस संख्या में सात का भाग दें। भाग देने पर जो बाकी बचे उसे ग्रंथ के सर्ग की संख्या समझे यदि कुछ बाकी न बचे तो ग्रंथ का सातवा सर्ग समझे इसी प्रकार दूसरी मुट्ठी के कमल गट्टे गिनकर उनकी संख्या में सात का भाग दें और जो शेष बचे उसे पहले आए हुए स्वर्ग के सप्तक की संख्या समझे और कुछ शेष ना बचे तो उस सर्ग का सातवा सप्तक समझे अब तीसरी मुट्ठी के कमल गट्टों को गिनकर सात का भाग उस संख्या में दें जो शेष बचे वह उस ज्ञात सप्तक के दोहे की संख्या है यदि कुछ न बचे तो उस सप्तक का सातवा दोहा समझे अब ग्रंथ खोलकर उस सर्ग के उस सप्तक का वह दोहा देख ले और दोहे के अनुसार अपने प्रश्न का फल समझ ले। उदाहरण के लिए पहली मुट्ठी के कमलगट्टे गने तो सत्रह निकले उनमें सात का भाग देने से तीन बचा यह ग्रंथ के तीसरे सर्ग की सूचना हुई दूसरी मुठ्ठी के कल कमलगट्टे गिनने पर पच्चीस निकले इसमें सात का भाग देने से चार बचा यह सप्तक की सूचना हुई तीसरी मुट्ठी के कमल कमलगट्टे गिनने पर सत्ताईस निकले इस संख्या में सात का भाग दिया तो छः शेष रहा जो दोहे की संख्या है अब ग्रंथ में तीसरे सर्ग के चौथे सप्तक का छठा दोहा देखा तो वह दोहा निकला लखन ललित मूर्ति मधुरा सुमिरहु सहित सदेह सुख संपत्ति की रत विजय सगुन सुमंगल लगे हैं इसका तात्पर्य है कि यदि प्रश्न सुख संपत्ति कीर्ति या विजय के संबंध में है तो लक्ष, लक्ष्मण जी का स्मरण करके कार्य आरंभ करो सफलता प्राप्त होगी दूसरी विधि ऊपर ये तीन चक्र दिए हैं जिनमें से प्रत्येक में सात अंक हैं। तीनों चक्रों में एक एक बार उंगुली रखो प्रथम चक्र में जिस अंक पर उंगुली पड़े वह सर्ग की संख्या है द्वितीय चक्र में जिस अंक पर उंगुली पड़े वह सप्तक की संख्या है और तृतीय चक्र में जिस अंक पर उंगुली पड़े वह दोहे की संख्या है उदाहरण के लिए प्रथम चक्र में चार पर द्वितीय में छः पर और तृतीय में सात पर उंगुली पड़ी अब ग्रंथ में चतुर्थ स्वर्ग के छठे सप्तक का सातवा दोहा देखा वह दोहा है सन आने सदना पूजे अति अनुराग तुलसी मंगल सगुन सुबह भूर भलाई भाग इसका तात्पर्य है कि यदि किसी मंगल विषय में प्रश्न है तो फल शुभ होगा विशेष बात एक दिन में तीन से अधिक प्रश्न नहीं करना चाहिए और एक प्रश्न केवल एक बार ही करना चाहिए प्रश्न जिस प्रकार का है दोहा उसी प्रकार का निकले तो कार्य में सफलता समझनी चाहिए दोहे में अशुभ की सूचना हो तो वह कार्य सफल नहीं होगा या उससे कष्ट होगा यह समझना चाहिए किंतु आप जिस विषय में प्रश्न कर रहे हैं दोहा उस विषय का निकल कर उससे सर्वथा भिन्न विषय का निकले तो फल संदिग्ध समझना चाहिए जैसे आपका प्रश्न तो है कि युद्ध या मुकदमे में विजय होगी या नहीं और दोहा निकलता है एक बिता विवाह सब सुवर्ण सुमंगल रूप तुलसी सहित समाज सुख सुखित चिन्ह दो ऐसी दशा में दोहा परम मंगल सूचक होने पर भी प्रश्न से संबंधित न होने के कारण प्रश्न का परिणाम संदिग्ध है यह सूचना देता है